तर्क संग्रह के अनुमान शब्द प्रमाण का विचार किया जा रहा है तर्क संग्रह में शब्द खंड का शब्द खंड में शब्द प्रमाण का लक्षण बताया गया आपकम तो शब्द से और वाक्य का लक्षण बताया गया आप तो का लक्षण पहले बताया गया यथार्थ वक्ता आत्मा आप तो जो यथार्थ वक्त होता वक्ता होता है उसे आपत कहते हैं और वाक्य कहते हैं पद समूह को और पद कहा जाता है अर्थ विशेष के ज्ञानानुकूल शक्ति से युक्त वर्ण समूह को शक्तम पदम शक्तम का अर्थ शक्ति संपन्न शक्ति युक्त किस शक्ति से युक्त तो अर्थ ज्ञानानुकूल शक्ति से युक्त जो वर्ण समूह है उसे कहा जाएगा पद और पद समूह को कहा जाएगा वाक्य तो वाक्य से वाक शाब्द प्रमा होगी वाक्य हैं, है आप तो वाक्य हैं, शब्द प्रमाण उसमें हो जाएगी उससे हो जाएगी शाब्दी प्रमाण। तो केवल वाक्य से मात्र शब्द प्रमाण नहीं होती वाक्य के शाब्द प्रमाण उत्पत्ति के प्रति सहयोगी हैं तीन आकांक्षा योग्यता सन्निधि इनको कहा गया वाक्य के सहयोगी और वाक्य के सहयोगी इन तीनों के अलग अलग लक्षण बताए जा रहे हैं पहले आकांक्षा का लक्षण बताया कि पदस्य पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा वाक्य हैं पद समूह तो वाक्यस्थ एक पद में जो अन्य पदों के अभाव से प्रयुक्त वाक्यार्थ अननुभावकत्व है इसका मतलब वाक्यार्थ ज्ञान अनुत्पादकत्व है अनुभावकत्व तो का तो अर्थ है वाक्यर्थ ज्ञान उत्पादकत्व वाक्यार्थ ज्ञान का उत्पादक बनना और अनुभावक का अर्थ निकलेगा वाक्यार्थ ज्ञान अनुत्पादकत्व तो ये जो एक पद में वाक्य में प्रयुक्त अनेक पदों में से एक पद में दूसरे पदों के बिना वाक्यार्थ ज्ञान अजनकत्व तो है वो है पदांतर की उस एक पद में आकांक्षा और जब सारे पद हो तो फिर सब पद मिलकर के अपने अपने अर्थ का ज्ञापन करते हुए अपने अपने अर्थ का परस्पर संबंध यही तो वाक्य अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो अर्थ वो कहलाएगा तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध ये है वाक्यार्थ तो एक पद अपने अर्थ को तो बताएगा लेकिन वो तो एक पद का अर्थ तो पदार्थ कहलाएगा वाक्य अर्थ थो थोड़ी कहलाएगा वाक्य अर्थ तो होगा वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों के अर्थों का जो परस्पर संबंध है उसे वाक्य अर्थ कहा जाएगा वाक्य अर्थ वो है जो वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन समस्त पदों के अर्थ का परस्पर संबंध है वह वाक्य अर्थ है उसे वाक्य अर्थ कहा जाएगा संबंध को तो एक पद दूसरे पदों के अर्थ के साथ अपने अर्थ का जो संबंध है जिसे वाक्य अर्थ कहा जाता है वह कब बता सकता है उस वाक्य संबंध का ज्ञान पदार्थांतर के साथ अपने अर्थ के संबंध का ज्ञान कब करा सकता है जब बाकी पद भी अपने अपने अर्थ के उपस्थापक बन जाए, अपने अपने अर्थ के ज्ञापक बन जाए, वाक्य में प्रयुक्त तो समस्त पदों का अर्थ ज्ञान हो जाए तब समस्त पदों का जो समस्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध है उसका ज्ञान होगा वही वाक्यार्थ कहलाएगा वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा पदार्थों का परस्पर संबंध ज्ञान वो वाक्यार्थ ज्ञान है उस वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पद को पदांतर की अपेक्षा होती है उस अपेक्षा का ही नाम है आकांक्षा उसका स्वरूप है पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अनुभावक एक पद में और योग्यता क्या है तो कहा अर्थाबाधो योग्यता तो जो वाक्यार्थ है उसका अबाध योग्यता कहलाती है तो जैसे वही ना सिंचती और जले न सिंचती ये दो वाक्य है सिंचती का अर्थ है सेचन करता है तो सेचन किया जा रहा है जल से तो जल कर्णक क्रिया क्रियाकर्ता देवदत्त हैं ये वाक्य अर्थ निकलेगा देवदत्त जलें न सिंचती देवदत्त अपनी फसल को जल से सींच रहा है ये जो वाक्य अर्थ हैं ये अबाधित हैं जल से सींचा जा, जाता है जब फसल सूख रही हो तो जो पानी देने की सुविधा है ट्यूबवेल या नहर आदि जो भी उससे वो करेगा और एक वाक्य है देवदत्त वन्नीना ना देवदत्त वन्नी से फसल की फसल का सेचन कर रहा है फसल को सींच रहा है किससे अग्नि से अग्नि से, से सींचेगा का अर्थ है फसल में आग लगा देगा फसल सूख रही है पानी के अभाव में और उसे फिर अग्नि से सेचन करेगा तो आग लगा देगा तो सेचन थोड़ी होगा तो ये वाक्यार्थ बाधित है इसलिए इसमें योग्यता नहीं है सेचन क्रिया का करण बनने की योग्यता वन्नी पदार्थ में नहीं है जल पदार्थ में है इसलिए वनि में सेचन करणत्व बाधित है और जल में सेचन करण करणत्व अबाधित है तो अर्थाबाध योग्यता तो जल में जो सेचन करणत्व है उसका अबाध वो योग्यता कहलाएगी और अयोग्यता कहला, कही जाएगी नि में सेचन करणत्व की वो अर्थ बाधित हो जाएगा तो अर्थाबाध हो योग्यता हम्म तो वाक्य क्या करेगा वाक्य है प्रमाण आप तो वाक्य क्या करेगा अपने अर्थ का ज्ञान कराएगा एक शब्द प्रमाण कौन है तो आपको तो यथार्थ तो वक्ता जो वाक्य बोलेगा तो श्रोता को उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान होगा और वो परमात्म ज्ञान होगा वाक्य अर्थ का वो माना जाएगा शब्द प्रमाण जो यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चारित वाक्य को सुन करके श्रोता को वाक्यर्थ ज्ञान हुआ जिसे शब्द प्रमाण कहा कहा गया वो शब्द प्रमाण है वाक्यार्थ ज्ञान वह किससे होता है वाक्य से होता है तो वहाँ तो प्रमाण का लक्षण बता और प्रमा है प्रमाण वाक्य के अर्थ का ज्ञान ये प्रमा है और उसका करण है वाक्य इसलिए उसे कहा जाएगा शब्द प्रमाण प्रमा। हाँ वाक्यार्थ ज्ञान है शाब्द प्रमाण और वाक्य है शब्द प्रमाण जैसे इंद्रिय है प्रत्यक्ष प्रमाण और चक्षु इंद्रिय से हुआ घट का ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण ये हैं पर्वत में वन्य का ज्ञान है अनुमिति और अनुमान है पर्वतो वन्यमान पर्वतो वन्यमान धुमात वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतः ये जो परामर्श हैं परामर्श ज्ञान इसे अनुमान कहा जाएगा अनुमान प्रमाण और अनुमिति कहा जाएगा, जाएगा पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान को और वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतः ये परामर्श ज्ञान वो अनुमान है अनुमान है न अनुमान प्रमाण है एक प्रमाण होता है प्रमा होती है प्रमाण का फल प्रमा है तो आप तो वाक्य प्रमाण है और उसका फल वाक्यार्थ ज्ञान है वो शाब्दी प्रमा, शाब्द प्रमा है।, जो है, है? है गाम आनय यह शब्द है वाक्य को शब्द कहा जा रहा शब्द है शब्द यानी शब्द प्रमाण वहां शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाण आप तो वाक्यम शब्द ये लिखा है ना शब्द आप आपक्यम शब्द शब्द यानी शब्द प्रमाणम आप तो वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है वो आप तो वाक्य कौन है गाम आनय उदाहरण है तो गाम आनय ये पूरा वाक्य ये शब्द प्रमाण है शब्द ही तो शब्द प्रमाण कहा जा रहा है वाक्य शब्द है ये जो वाक्य है ये ही शब्द प्रमाण है हाँ शब्द पद के लिए कह रहे हैं आप हाँ तो पांच पद बताए थे ना यहाँ थे शब्द का अर्थ है वाक्य शब्द प्रमाण तो यानी वाक्य आपक्य को शब्द प्रमाण कहा जाएगा और जो व्यवहार में आप शब्द कह रहे हैं वो शब्द पद के लिए आता है वो पद है पहले बताए थे ना एको के अनुसार पांच वैयाकरणों के अनुसार तीन सप्तम पदम वो शब्द हैं अपने अर्थ को बताने के सामर्थ्य से युक्त वर्ण समूह को कहा जाएगा शब्द जो व्यवहार में शब्द हैं अपने अर्थ को यानी एक पदार्थ को बताने की शक्ति से युक्त वर्ण समूह का नाम है शब्द जो व्यवहारिक शब्द हैं जिसको पद कहते हैं तो योग्यता का लक्षण हुआ अर्थाबाधो योग्यता और अब सन्निधि तीन बताए थे ना सहयोगी कारण आकांक्षा योग्यता सन्निधि तो सन्निधि का अर्थ लक्षण करते हैं पदा अविलंबेन उच्चारण सन्निधि यथाच तथाच आकांक्षा रहित वाक्यम अप्रमाण तो ये सन्निधि के पास पूर्ण विराम होना चाहिए इसमें पूर्ण विराम नहीं है तथाच तथा से तो आगे दूसरा वो शुरू हो रहा है सन्निधि का लक्षण है पदा अविलंबेन उच्चारण सन्निधि निधि में विसर्ग भी होना चाहिए पदा नाम अविलंबेन उच्चारणम संधि का अर्थ है पदों का पद है पद समूह वाक्य है तो वाक्य में पद शब्द से लेना पदा नाम बहुवचन है ना तो पदानाम से लेना वाक्य में प्रयुक्त जो पद उन पदों का संहिता में उच्चारण होना चाहिए संहिता होता है एक वर्ण का उच्चारण करने के बाद दूसरे वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो समय लगता है उसे बीच वाला जो व्यवधान उतना व्यवधान वो संहिता कहलाता है जितना समय लगना चाहिए उतना समय व्यतीत होते ही फिर दूसरे वर्ण का उच्चारण हो जा तो संहिता में उच्चारण हुआ कहा जाएगा वो अविलंब शब्द का अर्थ है संहिता वैयाकरणों की संहिता तार्किकों का अविलंब हाँ और असहिता में उच्चारण कहा जाएगा एक वर्ण का उच्चारण करने के बाद दूसरे वर्ण का उच्चारण करने के लिए स्वाभाविक रूप से जितना समय लगना है उससे ज्यादा समय व्यतीत करके फिर दूसरे वर्ण का उच्चारण उसे कहा जाता है विलंब से उच्चारण असंहिता में उच्चारण वो सन्निधि नहीं कहलाएगी सन्निधि का अर्थ है संहिता पर संकर्ष सं, पर संकर्ष संहिता ये जो वैयाकरणों का सूत्र है ना तो उस अत्यंत वर्णों का जो अत्यंत सानिध्य है समीपता है उसे कहा जाता है संहिता एक वर्ण का उच्चारण करने के बाद दूसरा वर्ण का उच्चारण करते समय स्वाभाविक जितना विलंब होता है जितने मात्रा का उतने मात्रा के अनंतर दूसरे वर्ण का उच्चारण हो जाए तो संहिता में उच्चारण हुआ कहा जाएगा वही सन्निधि कहलाता है और नहीं तो एक पद अभी बोला राम गाय लाओ ऐसा तो ये असंहिता में उच्चारण ये असन्निधि होने पर भी नहीं हो पाता ठीक से वाक्यार्थ ज्ञान इसलिए सन्निधि को भी शब्द प्रमाण का सहयोगी कारण माना गया है ये कहा कि पदा अविलंबेन उच्चारण सन्निधि अब एक एक का उदाहरण बताया जा रहा है आकांक्षा योग्यता सन्निधि इनके न होने पर शब्द प्रमाण से शाब्दी प्रमाण नहीं हो पाती इसके उदाहरण बताए जा रहे हैं तथा च आकांक्षा रहित वाक्यम अप्रमाणम तो आकांक्षा रहित जो वाक्य होगा आकांक्षा है पदस्य पदांतर व्यतिरक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व ये आकांक्षा है और इस आकांक्षा से रहित जो वाक्य हैं वह अपने अर्थ का ज्ञान नहीं करा पाता तो आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम तो जब वाक्य अपने अर्थ का ज्ञान ही नहीं करा पाएगा तो अप्रमाण हो जाएगा सन्निधि हो योग्यता हो लेकिन आकांक्षा ना हो तो भी वाक्य अप्रमाण हो जाता है जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं यथा यहाँ छपा है यया होना चाहिए यथा तो यथा गौरस्व पुरुषो हस्ति न प्रमाण आकांक्षा विरहित विरहात तो ये जो वाक्य है गौ अश्व पुरुषो हस्ती ये पद समूह है ना तो इसे वाक्य कहा जाएगा लेकिन ये आकांक्षा रहित वाक्य है यहां गोपद अश्वपद की आकांक्षा नहीं अश्व पदार्थ की आकांक्षा नहीं करता गौ पदार्थ अश्व पदार्थ को पुरुष पदार्थ की आकांक्षा नहीं पुरुष पदार्थ को हस्ती पद की आकांक्षा नहीं है इसलिए यहाँ रहित ये पद समूह हैं आकांक्षा रहित पद समूह को अप्रमाण रूप वाक्य कहा जाएगा पद समूह होने से वाक्य तो कहेंगे लेकिन अप्रमाण रूप वाक्य कहा जाएगा ये प्रमाणभूत वाक्य नहीं होगा तो गौ रस्व पुरुषो हस्ती इति न प्रमाणम क्यों तो आकांक्षा विरहात और योग्यता रहित तो वाक्य भी प्रमाण नहीं होता उसका उदाहरण बता रहे हैं कि वनिना सिंचती इति न प्रमाणम वनिना सिंचती यह वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता क्यों प्रमाण नहीं होगा तो कहते हैं योग्यता विरहात। यहाँ वनिना ये जो वनकरणक रूप अर्थ को बताता है और सिंचित से, शब्द सेचन क्रियाकर्ता को बताता है लेकिन यहाँ सेचन क्रिया के प्रति वन्ही में करणत्व बाधित है तो बाधित अर्थक वाक्य होने से इसे कहा जाएगा योग्यता रहित वाक्य योग्यता कहती कहा जाता है अर्थाबाधो योग्यता तो वन्नी वन्यकरणक सेचन क्रिया रूप अर्थ यहाँ पर अबाधित नहीं है अपितु बाधित है तो यहाँ अर्थ बाध हो गया अर्थाबाध नहीं है अर्थाबाध नहीं है अर्थबाध है, अर्थ बाध है। तो अर्थ बाध होने से अयोग्यता मानी जाएगी अबाथ योग्यता है या बाध है तो अयोग्यता है तो योग्यता का अभाव होने के कारण वन सिंचित यह वाक्य अप्रमाण होगा और सन्निधि के बिना भी वाक्य अप्रमाण होता है इसे कह रहे हैं कि प्रहरे प्रहरे असह सहोच्चारिता गाम आनय इत्यादि पदानि न प्रमाण सानिध्याभा प्रहरे प्रहरे तो द्वितीय प्रहर और सहोच्चारिता इस इन दोनों के बीच में अवग्रह है क्या हैं हाँ तो असहोच्चारिता ऐसा निकलेगा होना चाहिए हाँ? हाँ? अवग्रह होता है यस जैसा इंग्लिश हो तो अच्छा है तो वन ये जो है प्रहरे प्रहरे असहोच्चारिता गाम आनय इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्या भावात् तो। सन्निधि तो कहा जाता है संहिता को और ये जो एक पद का उच्चारण कर लिया गाम फिर बीच में एक प्रहर बिता दिया और जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है गाय लाओ वो व्यक्ति भूल भी गया कि एक प्रहर पहले क्या कहा था और फिर कहा जाएगा आनय तो उन दोनों का आपस में सानिध्य न हो पाने के कारण संहिता न हो पाने के कारण एक प्रहर बाद एक प्रहर पहले उच्चारित गाम और दूसरे प्रहर में उच्चारित आनय पद ये पद समूह तो हुआ लेकिन असन्निहित पद समूह हुआ असन्निहित पद समूह नहीं अपने वाक्यार्थ का ज्ञापक बन पाएगा प्रमाण नहीं हो पाएगा सन्निधि का अभाव होने से असन्निधि होने से अवधि कितनी होनी चाहिए काल का व्यवधान कितना होना चाहिए हाँ तो ऐसा होता है व्यंजन वर्णों का उच्चारण पूर्व व्यंजन वर्ण का उच्चारण हुआ दूसरे व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में अर्धमात्रा काल का व्यवधान अपेक्षित होता है और उससे ज्यादा यदि लगता है तो असहिता में उच्चारण कहा जाता है एक वर्ण के उच्चारण के पश्चात अर्धमात्रा काल का व्यवधान वो स्वाभाविक व्यवधान है आकांक्षा पद में रहेगी हम्म आकांक्षा हो उसका उदाहरण बताया था ना ओ हाँ गाम आनय वाक्य गाम आनय इसमें आकांक्षा है गाम ये जो पद है ये आनय पद के बिना गोकर्मक रूप जो अपना अर्थ है उस अर्थ का पदार्थांतर जो आनयनादि क्रियाएं हैं वो गोकर्म क्या करना है गो को देखना है या गो को लाना है या गो को छोड़ना है या बांधना है ऐसा जब तक गो में द्वितीय विभक्ति के द्वारा बताया गया कर्मत्व वो क्रिया की अपेक्षा से होता है तो जिस क्रिया की अपेक्षा से कर्मत्व तो है वह क्रिया का वाचक पद प्रयोग नहीं होगा तब तक आकांक्षा बनी रहती है कि गाय को क्या करना है गाय को देखना है या छोड़ना है या लाना है या बांधना है ये आकांक्षा बनी रहेगी और जैसे ही आनय ये शब्द प्रयोग करते हैं और तो गोकर्मक आनयन क्रिया करो ये अर्थ निकल आता है तो सुनने वाला समझता है कि इस वाक्य का उच्चारिता मुझे गोकर्मक आनयन क्रिया में प्रेरित कर रहा है गोकर्मक आने क्रिया की प्रेरणा दे रहा है ये उसे अर्थबोध होता है हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ? तो जब निराकांक्ष होगा नहीं तो इसमें जो है ना आकांक्षा बनी रहती है और जो यहां दूसरा पद प्रयुक्त तो होता है ना गाम आनय इसमें आनय और गाम इन दो पदों का परस्पर जब अन्वय हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की आकांक्षा को पूर्ण करते हैं अर्थबोध हो जाता है एक दूसरे की आकांक्षा से युक्त ये दोनों पद हैं आनयन क्रिया को भी खाली आनयनम कहें आनय कहेंगे गाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लाना है गाय को लाना है पुष्प को लाना है या जल को लाना है ये आकांक्षा बनी रहेगी वो आकांक्षा में बनी रहेगी श्रोता के चित्त में आनयन क्रिया का कर्म क्या क्या लाने के लिए मुझे प्रेरित किया जा रहा है और जब गाम यह शब्द का प्रयोग होगा तो आनयन पदार्थ पद को सुन करके जो आकांक्षा चित्त में थी वह दूर हो जाएगी श्रोता के हाँ ने ने वो प्रमाण बनेगा हाँ तो आकांक्षा इन दोनों पदों को एक दूसरे की आकांक्षा है ना तो दोनों पद जब प्रयुक्त कर लिए तो माना जाता है साकांक्ष पदों का अन्वय हो गया तो अब वक्ता के क्या श्रोता के चित्त में से आकांक्षा निकल गई साकांक्ष पद प्रयोग होने से हा तो ये जो आकांक्षा रहित वाक्य हैं कौन सा उदाहरण दिया गो अश्व पुरुषो हस्ति इनमें से किसी भी पद में एक दूसरे की आकांक्षा शांत करने की योग्यता नहीं है योग्यता न होने से ये वाक्य अप्रमाण ही रहेगा वहाँ जब आकांक्षा ये है सहयोगी कारण शब्द प्रमाण का तो माना जाता है कि पदों का एक दूसरे के सा एक दूसरे की अपेक्षा को सापेक्षरता दूसरे पद का प्रयोग जब तक नहीं करते हैं इसलिए मूल में आकांक्षा का लक्षण करते समय व्यतिरेक शब्द का प्रयोग किया है ना पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त यानी पदांतर का अभाव रहेगा तो आकांक्षा बनी रहती है और जब अभाव ने और यहाँ पर तो अभाव ही है किस में अप्रमाणभूत वाक्य में गो अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि में वह आ, गो इत्यादि शब्दों के आकांक्षा को शांत करने की योग्यता वाला कोई दूसरा पद न होने से आकांक्षा इन शब्दों की ये निराकांक्षा नहीं हो पाएंगे निराकांक्षा न होने से चित्त की यानि चित्तगत आकांक्षा श्रोता के चित्तगत आकांक्षा को शांत करने की योग्यता इन पदों में न होने से इन पदों से युक्त अर्थ अप्रमाण ही होगा ये कह रहे हैं आकांक्षा श्रोता के चित्तगत आकांक्षा को शांत करने वाले पदों का समूह वो प्रमाणभूत वाक्य होगा वो प्रमाणभूत वाक्य होगा जी, जी आओ।, आओ, हा? हा? तो आओ का अर्थ ही निकलता है कि आप आओ जब आओ कहते हैं तो सामने वाले को देख करके कहा जाता है कि आओ तो ये एक पद होने पर भी उसके कर्ता के रूप में भवान यानि त्वम संस्कृत में तो त्वम हिंदी में आप आप आओ ये आप शब्द का अध्यय किया जाता है ऐसे गच्छ एक शब्द बोलने पर भी वहाँ युष्म दीप समानाधिकरणे समानाधिकरण स्थानीन मध्यमा इसमें बताया गया ना कि स्थानिनी का अर्थ है कि वहाँ युष्म शब्द का प्रयोग न होने पर भी मध्यम पुरुष हुआ है तो कर्ता युष्म ही समझना त्वम का अध्यार किया जाएगा त्वम गच्छ तिष्ठ ऐसा कहेंगे तो तुम तिष्ठ ये अर्थ निकलता आप बैठो ये कहने से एक वाक्य पूरा हुआ बैठो एक क्रियापद है उसको कर्ता की आकांक्षा है तो कर्ता की आकांक्षा पूरी कर, पूरी करने वाला पद हुआ जब तक वो आप शब्द का अध्ययन नहीं किया जाएगा आप बैठो तब तक आप शब्द का अभाव प्रयुक्त आकांक्षा बनी रहेगी कि किसको बैठो कह रहे हैं और आप शब्द का अध्यार होते ही वो हो जाती आकांक्षा तो अधिकरण की आकांक्षा कही जाएगी तो आप आसन पर बैठो ऐसा हो अधिकरण की वो उसको कहा जाएगा कि बैठो तो कर्ता कर्ता विषय आकांक्षा पूरी हुई अधिकरण विषय का आकांक्षा बनी रहेगी उसके लिए कहा जाएगा आसने उपविशा। आसने उप विषय आसन पर बैठो वो सभी कारकों की क्रिया को कारकों की आकांक्षा होती है फिर तत्त कारकों कारक विषय प्रश्न होगा उसका उत्तर देने के लिए एक एक कारक का वाचक शब्द प्रयोग किया जाएगा क्या क्या दाल राम बोड़े बोड़े। हाँ, हाँ प्रमाण है वहां दाल राम का अर्थ होता है आपको दाल चाहिए क्या ये प्रश्न पूछ रहे हैं यदि वो इशारा करेंगे चाहिए तो कहेंगे हाँ नहीं चाहिए तो मना कर देंगे हाथ से वो तो प्रश्न है प्रश्नात्मक वाक्य हैं उसका उत्तर वो हाथ से इशारा करके देता है सामने वाला यदि अपेक्षा है दाल की तो नहीं ले ए, कहेगा हाँ दो यानी मुँह से बोल करके कह या तो इशारा करेगा हाँ अध्यय करना पड़ता तो प्रहरे प्रहरे असहुच्चारिता पदां गाम आनय इत्यादि वाक्यानि पदानि न प्रमाण सानिध्याभाविध्य का अभाव होने से तो साकांश पद प्रयोग पद समूह प्रमाण रूप वाक्य होगा निराकांश पद प्रयोग माना जाएगा अप्रमाण आगे हैं वाक्य दो प्रकार का बताया जा रहा है तार्किक वैदिक है ना विभेद को भी और स्मृति को भी प्रमाण मानते हैं इसलिए प्रमाणभूत वाक्य के अवांतर दो भेद बता रहे हैं कि वाक्यम द्विधम तो दो प्रकार का वाक्य होता है जो आप्त वाक्य हैं वो दो प्रकार का एक वैदिकम और दूसरा लौकिकंच वेद वाक्य हैं वैदिक वाक्य वो भी आप्त वाक्य हैं आप्त हैं ईश्वर और ईश्वर का वाक्य है वेद उसे कहा जाता है वैदिक वाक्य ईश्वर रूप आप का वाक्य और लौकिक वाक्य हैं जो शिष्ट लोक में आप्त के रूप में यथार्थ वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं गौतम कणाद आदि वे हैं उनका वाक्य वैशेषिक दर्शन सूत्र न्याय दर्शन सूत्र वैशेषिक न्याय दर्शनों का भाष्य ये सब जो हैं इनके रचयिता गौतम आदि माने जाते हैं आप्त और उनका वाक्य यह न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन होने से उसे भी कहा जाएगा प्रमाण तो वाक्य होने से शब्द प्रमाण कहा जाएगा वो वैदिक शब्द प्रमाण नहीं होगा वैदिक वाक्य नहीं होगा लौकिक वैदिक वाक्य हम्म तो हम्म तो जो दूसरे दर्शनकार हैं उनको तो इनका वाक्य जो खंडित हो रहा है बाधित हो रहा है वो अप्रमाण रहेगा लेकिन जो तार्किकों के अनुयायी हैं गौतम के अनुयायी हैं वो गौतम के तो एक एक वाक्य को प्रमाण मानेंगे और गौतम के वाक्य का बात करने वाले जो दूसरे वाक्य हैं प्रमाण हैं उन्हीं को अप्रमाण मानेंगे तो उनके लिए ये प्रमाण है तो युक्ति जो है ये युक्ति को ही तो मुख्य रूप से प्रमाण मानते हैं कहते शब्द भी वही प्रमाण है चाहे वैदिक हो या लौकिक हो वही वाक्य प्रमाण है जो प्रत्यक्ष मूलक है या अनुमान मूलक है का अर्थ है प्रत्यक्ष का या अनुमान का संवाद जिस शब्द प्रमाण के प्रति है, वह शब्द प्रमाण है और प्रत्यक्ष और अनुमान से असंवादित तो वाक्य को अप्रमाण ही मानते हैं इसलिए स्वतः प्रमाण नहीं मानते ये लोग शब्द को हाँ शब्द को प्रमाण बनने के लिए इनके अनुसार आवश्यक है प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण का सर्टिफिकेट हम्म, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है शब्द प्रमाण को अपने प्रामाण्य की सिद्धि के लिए जो शब्द अर्थ बता रहा है उस अर्थ पर प्रत्यक्ष प्रमाण को और अनुमान प्रमाण को कोई आपत्ति नहीं है ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं शब्द प्रमाण को कि तुम जो बता रहे हो इसका कोई इसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है तो वो शब्द प्रमाण है और यदि शब्द ने बताए हुए अर्थ के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण का या अनुमान प्रमाण का विरोध होता है तो उस शब्द को ही अप्रमाण माना जाता है इसलिए ये जो है शब्द को जैसा मीमांसक और वेदांती स्वतः प्रमाण मानते हैं ऐसा वेद को स्वतः प्रमाण नहीं मानते पहले अनुमान से अर्थ निश्चित होगा प्रत्यक्ष से निश्चित होगा कई किसी ने कहा कि ऋषिकेश में दो गंगा जी पर झूले वाले पुल हैं ये तब तक अप्रमाण ही वाक्य माना जाएगा जब तक इस वहाँ जा कर के कोई अपने आँख से नहीं देखता कि वास्तव में दो झूले वाले फूल है में तो हाँ ऐसे वेद जो बता रहा है वह अर्थ यदि अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है तो प्रमाण है वेद वो तो और वेद जो बता रहा है वो प्रत्यक्ष में नहीं आता प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता या अनुमान का विषय नहीं बनता तो वो वेद भी अप्रमाण है तो पे और भी उसका, और हाँ, दो वो बताया है ना भेद तो दोनों के लिए हाँ लौकिक और वैदिक दोनों शब्द प्रमाण के लिए ज़रूरत है अनुमोदन की इन दोनों के इन दोनों में से किसी एक के अनुमोदन की आवश्यकता है तभी वो प्रमाण बनेगा नहीं तो अप्रमाण ही रहेगा और जो जो में नहीं हाँ इसलिए इनको इनको इसलिए इनको आंशिक ही वैदिक माना जाता है आंशिक नास्तिक ही है इसलिए तो इनके मतों का खंडन आता है ना उसमें ब्रह्म सूत्र में तार्किक मत का खंडन है बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे फिर